पांड रोग एवं विष सर्व रोग का निदान ब्रानन करते हुए कहते हैं कि पांड रोगी को पिता सोथ होने लगता है तो उसकी उपेक्षा करने पर भी अतिशय सोथ बढ़ जाता है वह बहुत क्लेश प्रदध होता है इस रोग को कुम्ब कपाल कहा जाता है पित यदि हरित और श्याम ब्रान का है तो उसे पांड रोग होता है इस स्थिति में � Tandra! आग्नेय माध्य और अतिशय से ये सभी रोग के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं इस रोग को हलीमक नाम से जाना जाता है पांड रोग से उत्पन्न सभी उपद्रवों में शोध प्रदान है इसलिए शोध का वर्णन किया जाता है वायोपित होकर रक्त रक्त पित्त और कफ को दूषित करने के कारण वह त्वचा सिरा और मांस का आश्रय लेकर श्लेष्मिक कारण भेद से सोत नौ प्रकार का होता है वात पैतिक वात श्लेष्मिक वात कफ जसंय पातिक आविघातज जसज और एकांगज जिन और आगंतक भेद से यह दो प्रकार का होता है सर्वांगज और एकांगज विस्तृत उन्नत अग्रभाग गांठदार होने से इसके अवांतर तीन भेद हैं पिता जी सोध पीते बरन कृष्ण बरन या रक्त बरन का होता हैं ये भी यहाँ कारी होता हैं यहाँ बहुत जल्दी शांत नहीं होता इस सोध के उत्पन्न होने से पूर्व शरीर में दाह उत्पन्न होता है। त्रस्तना दाह ज्वर पसीना भ्रमक्लेद मध ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं इस रोग में रोगी को सीध वस्तु मलभेद हो जाता है, द्रोगंधी होती हैं, इस पर नहीं सहा जाता, और कोमलता होती हैं, कफज सोथ में खुजली होती हैं, रोम और चमड़े में पिलापन, कठोरता, सीतलता, गुर्दा, स्थिरगता, कोमलता, स्तरता और पीड़ा होती हैं। उस रोग में निंद्रा, मंदागनी, वफ़न ये सभी उपद्रव हो जाते हैं। आघात, अस्त्र सीतल वायु तथा समुद्री वायु और भल्ला तक रस के लग जाने एवं केवाच इत्यादि के लग जाने से जो सूजन होती है वह फैल जाती है। यह अत्यंत गरम लाल रंग का और पित्त जसोत के लक्षणों से युक्त होती है। विस्धर प्राणी के किसी अंग के ऊपर से चले जाने पर अथवा किसी अंग में मूत्र करने पर और विसहिन प एवं नख के द्वारा घात करने पर उस स्थान में जो सोत होता है वही विषज सोत है इसके अतिरिक्त विषधर प्राणी के विष्ठा मूत्र शुक्र आदि से सने हुए वस्तुओं के संपर्क से विष वृक्ष के वायु के सेवन से विषयुक्त वस्तु शरीर पर मलने से विष सोत रोग उत्पन्न होता है विषज सोत कोमल गतेशेल, अवलंबी, शेखरदाह और सूल को उत्पन्न करने वाला होता है, नए और उपद्रव रहित सोत साध्य होते हैं और पहले कए हुए असाध्य होते हैं 164 166वां अध्याय 20 सर्प रोग निदान धन्वंतरि जी महाराज कहते हैं हे सुश्रुत अब मैं सर्पादि रोगों के मूल कारणों का वर्णन कर रहा हूं आप उसे सुनें वात पित्त कफ एवं अभिघात नामक दोषों से तथा पित्त रक्त एवं कप के दोषित होने से उन सौत सदृश विष रोग होता हैं बाह्य अंतः उभय ये उनके तीन अधिष्ठान हैं इनमें अपने-अपने प्रकोप तथा कर बाहर एवं अंदर विकृत करके विष सर्व रोग शरीर के बाहर तथा अंदर उत्पन्न करते हैं। आंत्र विसर्प से हृदय आद में उपताप होने के कारण अत्यंत मोह तथा कारण नाशा आद में विघटन होता है, प्यास की अधिकता और मलमूत्र आद में विसंता होती है, कफजन्य विसर्प रोग में अत्यधिक खुजलाहट होती है, उसमें स्निग्धता बनी रहती है और कफजन्य ज्वर के समान इस रोग में भी रोगी को कष रक्त बात आदि सभी दोषों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं ये सभी प्रकार के विसर्प भेदों की उपेक्षा कर देने पर यथाक्रम अपने अपने दोषों के लक्षणों से समन्वित होकर फंसियों के रूप में उभर आते हैं ये जब पक्का फूट जाते हैं तब अपने अपने लक्षणों में वुक्त ब्रांकार रूप धारण कर लेते हैं वात पित्त जो है रोग में रोगी को ज्वर बमन, मूर्छा अतिसार प्यास भ्रम हड्डी टूटना अग्निमान्य तमक श्वास और अरुच का पद्रव ग्रस्त कर लेता है या रोग प्रज्वलित अग्नि के अंगारे के समान रोगी के संपूर्ण अंगों को संतप्त कर देता है या विषसर्प शरीर के जिन जिन स्थानों पर फैलता है वे स्थान आपने इस फुटित के द्वारा यथा सेगर ही आगने से दगद हुए अस्थान के सद्रस विस्तृत क्षेत्र में यहां फैल जाता है। सेकृगामी होने के कारण विष मरमस्तल तक पहुँच जाता है जिस रोग में वाय प्रबल हो जाता है और वहां प्रकुपित होकर संपूर्ण अंगों को पीड़ित करता है तथा रोगी को चेतना शून्य कर देता है उसके प्रभाव से रोगी की निद्रा भी समाप्त हो जाती है उसकी श्वास में विकार आ जाता है ऐसे रोगी इस प्रकार के रोग में रोगी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह पीड़ा से ग्रस्त हो उठता है तो उसको अत्यंत व्याकुलता की अनुभूति होती है भूमि सया तथा आसन आदि पर उठने बैठने और लेटने से उसको तनिक भी शांति प्राप्त नहीं होती इस रोग से ग्रस्त रोगी उससे विमुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार किंतु उस कष्ट से विमुक्त नहीं हो पाता, ऐसा रोगी मन और शरीर दोनों से सिद्ध होकर ऐसे गंभीर मोर्चा को प्राप्त कर लेता है, जिससे पुनः चेतना में उसको लौटना बड़ा ही दुष्प्राप्त होता है। इन लक्षणों से युक्त विसर्प को अग्नि विसर्प कहा जाता है। काम से अवरुद्ध वायु उस अवरोधक कफ का बहु ग्रंथि माला तैयार हो जाती है अथवा जिस रोगी का रक्त बढ़ जाता है उसके त्वचा सरासनाएँ तथा मांसगत रक्त को दूषित करने के बाद वह वायु लंबी छल्लेदार स्थूल और खर्दरी ग्रंथियों की रक्त भरी माला की श्रृष्टि करती हैं उसके कारण रोगी को तीब्र पीड़ा दायक ज्वर होता है यह रोग होने पर � अग्निमाद्यता के दोष से भी घिर जाता हैं। इस प्रकार कफ और वायु के संक्षोभ से उत्पन्न इस रोग को ग्रंथ सर्प कहते हैं। कफ और वित्त के प्रकृति होने से रोग में ज्वर, स्तंभन, निद्रातंद्रा, श्रोगीधना, दिक्षेप, प्रलाप, आरुचि, भ्रमा, मूर्चा, अग्निमाद्या, अस्थिभेद, प्यास, इंद्रेजनित जड़ता आम निर्गमन तथा रसादिक स्रोतों का लेप ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः यह दोस्त आमाशय के एक देश में होता है और धीरे-धीरे अन्य भागों में फैलता जाता है। परन्तु इसके द्वारा रोगी को दर्द नहीं होता वह अत्यंत पीला, लोहित और फांद पिंडिकाओं से भर जाता है। इसके स्वरूप की क स्पर्श करने से अधिक ऊष्मा से समन्वित अनुभव होता है इसमें पसीने जैसी चिपचिपाहट होती है बाह्य आघात आदि के कारण चतुहे शरीर से क्रुद वाए पित्त को रक्त समन्वित करता हुआ पृथ्वी के दोनों के समान स्पॉट जनित विस्फ़ल को जन्म देता है। इसमें सोच जुआरे पीड़ा, दाहादिक के स्याम और रक्त बरन का लक्षण भी दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वात वित्त कफ जनित दोष से उत्पन्न उक्त तीनों प्रकार का विस्फ़लपन रोग साध्य हैं। इतना ही नहीं वात पित्त आदि द्वंद जनित दोष के समन्वित विसर्प आदि उपद्रव से रहित है तो वे भी यथाक्षेपित चिकित्सा से दूर किए जा सकते हैं किंतु जो विसर्प समस्त दोषों से युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगी के मर्मस्थल को आहत करने में सफल हो जाता है जिसके दुष्प्रभाव से रोगी के शरीर का अस्थनायु गल जाता है और जिनके शब के समान दुर्गंध आने लगती है जिससे वे विष रोग असाध्य हो जाते हैं उनकी चिकित्सा संभव नहीं है